बनिता दि कब होगा बोलो यह कहा गया था कि रहने का इंतजाम करो आराम से रह लें पर रिद्धि सिद्धियों ने जो महल बनाए उसमें सब भोग सामग्री है ना लेकिन अद्भुत है महात्मा भरत सब लोग तो रहे कभी उनको खुशी हो और कभी आश्चर्य हो ले, देखो अब भरत जी की जगह दूसरा कोई होता भरत जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहता हम लोग भागते हैं ऐसी जगह रहेंगे बताओ ये कोई हमारे ठहरने लायक जगह छोड़ो हम नहीं रहेंगे यहां अद्भुत बात भरत जी ने विरोध ही नहीं किया तो क्या उ, उनकी भक्ति सदोष है क्या नहीं फिर बोले भरत जी पूरी रात उस भोग मई व्यवस्था में रहे उन्होंने त्याग क्यों नहीं किया उसका फोले त्याग तो तब करते जब उन्हें वो दिखाई पड़ती मन वहां था ही नहीं भरत जी का मन कहा था मन तहा जहां रघुवर बेही बिनु मन तन दुख सुख के मन था कहा जहां श्री सीता राम जी हैं और मुझे लगता है कि तन से जहां भाग्य रखे वहां रहें लेकिन मन से भाव के कारण जो भगवान में रहते हैं वे भवबंधन में रहते हुए भी भाव से मुक्त हैं एक भक्त ने कहा जिनकी रसना रसनाम काले का ले नित नेह सुधा बर रही अखियां रही सांवरी सूरत में पगी कानन की भाती रही पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस और न बात सुहाती रही उनको भवभीत न जान पड़ी कब आती रही कब जाती रही इसलिए भैया मन रन में बन में डगर में कहूं रहे यह देह तुलसी सीता राम सो लगे ने एक बात हम आपको बताएं लोग कहते भक्ति बड़ी सरल है एक दृष्टि से सचमुच सरल है और भक्ति स्वतंत्र है है ना अच्छा आपको अगर ज्ञान योग वैराग्य धर्म आदि के अनुष्ठान करने पड़े करने हो तो मन को रोकना पड़ेगा योग के द्वारा मन को संयमित करेंगे ज्ञान के द्वारा मन के साक्षी बनेंगे और साक्षी भाव जगते ही मन शांत हो जाता है लेकिन कोई भी आप साधना करो धर्मानुष्ठान करो एकाग्रता के साथ स्मरण यही सब करते हैं पर भक्ति इतनी बढ़िया है इतनी इसीलिए भक्ति सुगम है और भक्ति स्वतंत्र है कैसे इसमें आपको कुछ बदलना नहीं है मैं कहता हूं सचमुच कुछ नहीं बदलना और जो मन है ना मन आता जाता तो है ही अच्छा बोलो मन को एकाग्र करने में ज्यादा प्रयास करना है कि मन को चंचल रखने में प्रयास करना है एकाग्र करने में प्रयास करना चंचल रखने में तो कोई प्रयास नहीं है तो कहो भगतिपत कवन प्रयासा, अच्छा आप अभी बैठे आप कल्पना करना छोटी सी बात है यहां बैठे हैं और अगर आपसे कहा जाए कि एक क्षण के लिए छुट्टी दे रहे हैं जरा घर घूमे आओ एक क्षण के लिए छुट्टी दे रहे हैं कि घर घूम आओ तो इतना घर का नाम लेते ही अब आप कल्पना करो मन घर पहुंच गया कि नहीं कहो भले ही नहीं कहे तो इसलिए नहीं रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों का कथा में घर मन में जाता है क्या मन घर में जाता है क्या लेकिन हो आया अरे तुम तो सुन रहे हो हम तो बोल रहे हैं हमारा मन घूम के आ गया इतनी देर में हमारा मन अच्छा बोलो आप इसको बुरा मत समझो यह सुविधा भगवान ने सबको दी है कि नहीं एक क्षण क्या आधे क्षण में आप जहां जहां घूम कर आए हैं वहां मन पहुंच जाता है कि नहीं आज इस ये करने में तो आपको कोई प्रयास नहीं करना है आपको सहजता से मिला है मैं कहता हूं मन की ये जो चंचलता है मन की ये तुरंत पहुंचने की जो गति है यह भगवान की कृपा से मानव जाति को हम लोगों को वरदान है पर इस वरदान का उपयोग कर ले मन जाता है जाने दो ना बस इससे यही कहो कि घर हो आए हां अब चलो अयोध्या हो जाओ थोड़ा चलो वृंदावन चले जाओ अच्छा बोलो जैसे आप वृंदावन की बात सोचते हो मन जो जो गए हैं वृंदावन देखना तो मन वहीं पहुंच जाता है कि नहीं और वृंदावन की गलियां देखने लगी अरे अब बिहारी जी की गली आ गई इस गली से चले अब तो मंदिर देखने लगा भगवान देखने लगे बोलो भक्ति का संबंध मन से है कि नहीं काये को जबरदस्ती तन से जोड़ रहे हो तन चाहे जा रहे मन से भगवान के पास रहो मन से अयोध्या चले जाओ मन से बिहारी जी के पास रहो मन से राम जी के पास रहो अच्छा एक बात और है दुनिया में है किसी की ताकत जो आपके मन को जाने से रोक ले जब आप ही नहीं रोक पाते तो दूसरा कौन रोक लेगा अच्छा चाहे कोई कितने ही कैद करके रखे आपको घर में परिवार में जेल में कहीं भी बंधन में डाल दे लेकिन मन से अयोध्या जाने में कोई रोक सकता है अभी अर्धकुंभी का मेला है बड़ी लोग बड़ी भीड़ है स्नान करने जाओ तो उस रास्ते से पुलिस वाले उधर से मत जाओ यहां नहीं नहा सकते हो और मन से नहाना हो कोई रोक सकता है सारी व्यवस्था लगी रहे मन से अगर नहाना हो तो लोग कोई रोक सकता है भगवान तो यही कह रहे हैं कि हमने तुमसे कहा कब है कि तुम तन दे दो अपना हमने कहा कब है कि धन दे दो हम तो कह रहे हैं कि मन दे दो और वह मन दे दो जो सब जगह सहजता से जाता है और तुम ही भेजते हो तुम्हारे सोचने से आता जाता है भगवान बोले इतना सरल मार्ग है भक्ति का तो पर इतना ही है कि जैसे और जगह भेजने के लिए सोचते हो और मन तुरंत चला जाता है भगवान कहते है, ऐसे ही कभी कभी हमारे लिए सोच लिया करो तो तुम्हारा मन हमारे पास आ जाएगा और यह भक्ति हो जाएगी और इस भक्ति में कोई प्रयास नहीं है बोलो कहा भगति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा इसमें न योग करना न कमर सीधी करनी है न सांस साधनी है। कुछ नहीं करना मन जा रहा है हेज दो इसको मानस पूजा बोलते हैं और भक्ति का संबंध मन से है हम तन से कहां रह रहे इसका मूल्य नहीं मूल्य तो इसका है कि हम मन से कहां रह रहे एक सज्जन महात्मा जी के पास गए बोले महाराज आपकी कृपा से धन तो बहुत है और हम भगवान की पूजा करना चाहते महात्मा बोले तो क्या कहना भगवान ने धन दिया है उस धन का व्यय करो मंदिर बनवाओ भगवान को पधराओ पूजा करो बोले बस ये मत कहो महाराज क्यों बोले हम आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे हम धन एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकते पूजा करना चाहते महात्मा बोले अच्छा समझ गए लोभ की बीमारी बोले महाराज बहुत बिकट हम तो खुद कह रहे हैं महात्मा बोले अच्छा कोई बात नहीं बोले अब ये बताओ भक्त हो सकते हैं कि नहीं महात्मा बोले बिल्कुल क्या बोले तो मन से किया करो सब धन की तो जरूरत है नहीं बोले हां ये ठीक बोले आंख बंद करके बैठ जाया करो और सोचा करा हमने तो सोने का सिंहासन बनवाया है भगवान के लिए इसमें हीरे जड़े हुए मखमली आसन बिछे हुए छत्र है चवर है आह वास्म अब इस पर अब भगवान आ रहे हैं बैठ गए अब भगवान के लिए हम सोने के रत्नजटित हीरो के हार पहनाएंगे आभूषण पहनाएंगे आरती उतारेंगे और सोने के थाल में तरह तरह के व्यंजन महात्मा बोले इसमें तो कोई खर्च नहीं है मन से ही करना बोले ये बढ़िया धन की तो सीमा हो सकती है कि जितना धन उतना ही सजा सकते हैं भगवान को और मन की तो कोई सीमा नहीं। मन से ही करना तो क्या हार जाए अब वो बैठ गया रोज करें नियम से महात्मा की कृपा भगवान का अनुग्रह और उसका मन लगने लगा भगवान तो इसलिए और ज्यादा लग गया कि जो खर्च करने का उसे डर था वो हो नहीं रहा था खर्च तो और मजे से लग गया कि ये पूजा बहुत बढ़िया है तो आंख बंद करके बैठ जाए और करें ऐसे ही ध्यान करे भगवान अब उसको भगवान ध्यान में दिखने लगे और मन वही लगाए कभी कनक भवन में चला जाए कभी बिहारी जी के यहां चला जाए आज तो कनक भवन में भगवान को खिलाएंगे तो कभी खीर बना के खिलावे कभी हलवा बना के खिलावे तरह तरह की चीज भोग लगावे प्रसाद पाए और उसी भाव में बना रहे कल्पना ही सही लेकिन भगवान के लिए की गई कल्पना भी सत्य है और जगत के लिए सोचा गया सत्य भी कल्पना है और उसी भाव में वो डूबा है तो एक दिन खीर बना रहा था दूध डाल दिया चावल अरे चावल उगल गए खीर बन गई चीनी डाल दू सो उसने एक चम्मच चीनी डाल दी सोचा एक और डाल दूं भाव में सो दूसरी चम्मच चीनी जो डाल रहा था लोभ का संस्कार वहां भी पहुंच गया लोभी आदमी तो था इस बोला ये दूसरी चम्मच क्यों डालूं आधी डाल दूं आधी चम्मच चीनी बचा लूं सो लोभ की वजह से ऐसे चम्मच करके डाल रहा था आधे और आधी बचा रहा था सो भगवान से भी नहीं रह गया भगवान प्रकट हो गए हाथ पकड़ लिया बोले ये भी तो ये तो पूरी डाल दे इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा ये तो पूरी डाल दे इसमें क्या खर्च हो रहा है तारे? ये भी नहीं करेगा भगवान उसे भी मिल गए मैं आपसे कहता हूं आप बेकार तुलसीदास जी तो कहते सुगम उपाय पाए वे वेरे नरहतभाग्य दे भट भेरे अपने को जो मिला है उसी का उपयोग कर लो मन को घुमाने फिराने की शक्ति ऐसी मिली है कि, कि किसी को नहीं मिली होगी एक क्षण में आप जहां चाहे वहां मन पहुंच जाता है ठीक है अयोध्या भेजने में मन ज्यादा न लगे क्षण भर में लौट आएगा कोई बात नहीं लौट आए फिर कह दो फिर चले जाओ दिन में तीन चार चक्कर लगवाओ लौट आए तो नाराज मत हो के बड़े रुके नहीं कोई बात नहीं आ गए अच्छा यहां घूम लो फिर चले जाना एक बार और चक्कर लगाए जाना एक बार फिर चले जाओ बोलो ये सरल उपाय है कि नहीं और भरत जी यही है साधन यही है साधन और यही है सिद्धि भगवान के पास बार बार मन ले जाना साधन है और भगवान के पास मन का ठहर जाना सिद्धि है इसीलिए भरत जी कहते हैं साधन सिद्धि राम पग नेहू मोह लखी परत भरत मत एहु अच्छा एक और बात आप गंभीरता से सोचना और चीजों में साधन अलग होता है साध्य अलग होता है जैसे आप कल्पना करो कि किसी को अपने बर्तन में खीर डालनी हो तो बर्तन अगर गंदा है तो धोना पड़ेगा कि नहीं अच्छा धोएगा कहा इसे पानी से तो पानी से बर्तन को धोया और फिर खीर भरी तो बर्तन साफ करने का साधन क्या है पानी और बर्तन में जो भरा गया है, वो क्या है लक्ष्य वो सिद्धि है तो पानी है बर्तन को साफ करने का साधन और जो उसमें खीर भरी जा रही है वो खीर है सिद्धि तो साधन अलग हुआ सिद्धि अलग हुई लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मान लो बर्तन में पानी भरना हो तो बर्तन को साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी पानी की अच्छा पानी से ही बर्तन साफ करेंगे और फिर भरेंगे क्या पानी ही तो पानी ही साधन है पानी ही सिद्धि है वही पानी बर्तन को साफ कर देता है और वही पानी पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाता है इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक भगवान में मन को लगाना पड़े तो समझ लो हम बर्तन को साफ कर रहे हैं यह साधन है और जब मन भगवान में लग जाए तो समझ लो ये सिद्धि है यही भरत जी का मत है साधन सिद्धि राम पग नेहू मोह लखी परत भरत मत एहू तो भरत जी रात भर उस वातावरण में रहे लेकिन और लोग हैरान होते रहे भरत जी वहां तन से तो थे पर मन से नहीं थे इसलिए भोगी वातावरण के बीच में रहने पर भी भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तुलसीदास जी ने इसीलिए एक दोहा वहां बड़ा सुंदर कहा है वे कहते हैं संपति चकई भारत चक मुनिया सुखिल तेहन सिया्रम पीज रखे भाभिनुषा पत चकई भरत चक ये चकवा चकवी जो है ना पक्षी चकवा और चकवी एक तालाब में रहते हैं एक सरोवर में पर बड़ी विलक्षणता है इनके साथ दिन भर साथ साथ रहते हैं और जैसे ही सूर्यास्त का समय आया तो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और सूर्यास्त होते होते एक तालाब के उस किनारे एक तालाब के इस किनारे पूरी रात अलग अलग रहते पता नहीं क्या प्रकृति ने इनको ऐसा बनाया इस वृत्ति का कि ये रात में मिले ही नहीं सकते और दिन भर साथ जहां सूर्योदय हुआ तो फिर साथ साथ आके मिल जाए और जहां शाम हुई फिर अलग अलग होने लगते एक भक्त कवि ने तो लिखा चकवा ची दो इनेन मारो खो ये मारे करतार के रैन हो ये रात को मिल नहीं पाते ये तो वैसे ही दुखी हैं बिचारे एक राजा ने ये घटना सुनी उसने कहा कि मैं नहीं विश्वास करता कि रात को ये अलग अलग रहते हैं। बुला लो राजा ने चकवा चकवी पक्षी को पकड़वा लिया और एक बड़ा सा पिंजरा बनवाया उस पिंजरे में रखा आश्चर्य कि पिंजरे में भी बंद किया तो रात को पिंजरे की इतने छोटे से पिंजरे की दीवाल पर चकवा उस दीवाल के पास टिका रहा और चकवी इस दीवाल के पास पूरी रात तुलसीदास जी ने राजा की यह घटना सुनी होगी यह उदाहरण यहां दिया आश्रम क्या है क्या भरद्वाज मुनि का आश्रम ही पिंजरा है और यहां यह भोगपूर्ण व्यवस्था क्या है बोले यह चकवी है संपत्ति चकई और भरत जी कौन है बोले ये चकवा है भरत चक और ये भरद्वाज जी का आदेश क्या है बोली ये तमाशा देखने की वृत्ति मुनि आयस खिलवार अजा और तो ये उस रात्रि में हुआ क्या बोले तेहिने सी आश्रम पिंजरा राखे भाभी सवेरा हो गया पर भरत जी का मन क्योंकि रमा बिलास राम अनुरागी रमा राम अनुरागी तजत भमन इवन नरबड़ भागी ऐसे रात्रि बीती सवेरे भरत चले चित्रकूट रामा राम को मना चले चित्रकूट जा रहे हैं सारे समाज के साथ देवता योजना बना रहे राम ही भरत ही भेंट न हो राम जी भरत जी मिलने ना पाए गुरु जी बोले क्यों देवराज इंद्र ने कहा गुरुदेव अगर भरत जी कह देंगे कि राम जी अयोध्या लौट चलो तो राम जी अयोध्या लौटेंगे कि नहीं देवगुरु बोले अवश्य बोले तब तो रोको ही नहीं देवगुरु बोले कि भरत कहेंगे नहीं राम जी से गाय झाल कर कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे अरे तुम्हें पता नहीं है मन थिर कर देव डर नाही मन थिर कर देव डर नहीं भरत भरतही ज् राम ही राम को मनाने भरत चले जी की परीक्षाई समझो परीक्षाई नहीं कहती शरीर से कि इधर चलो शरीर के अनुसार चलती है तो भरत जी राम जी को अपने अनुसार नहीं चलाएंगे वे तो राम जी के अनुसार ही चलेंगे जाने तो, तो भी देवता चुप्त तो हो गए लेकिन उनको लगा कि ये मिलने ना पाए देखा आपने ये कौन नहीं चाहे थे कि भाई भाई मिल जाए है भाई भाई पर ये भाइयों को कौन नहीं मिलने दे रहा है ये स्वर्ग में बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर ये राजा देवता इन ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ही भाई भाई को नहीं मिलने देते क्यों होने तो लगता है ये भाई भाई अलग रहे हैं। ये दो भाई लड़ते रहे तभी तो हम पद पर रहेंगे अगर ये मिल गए तो हमारे पद का क्या होगा आप अन्यथा न लें हम रामायण की कथाई की बात कह रहे हैं आजकल की बात भाइयों को नहीं मिलने दे रहे क्योंकि अगर भाई भाई मिल गए तो ये हाय हाय करेंगे हमारा क्या होगा भाई मिल गए राम जी अयोध्या लौट जाएंगे रावण तो हमें वैसे ही सता रहा है किसी ने कहा तुम तो अमर हो रावण से क्यों डरते हो अरे मरने वाला डर है तुम तो अमर हो देवता बोले इसलिए तो ज्यादा डरते हैं क्यों बोले मरने वाला तो यह सोचकर निश्चित हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा पर अमर को तो और ज्यादा डर है कि मरेंगे नहीं पर पता नहीं कब तक पिटेंगे मरी जाए तो गनीमत इनको अपना बड़ा डर है आप ये न सोचो कि इनको बड़ी सुख सुविधाएं हैं बड़े निडर हैं सबसे ज्यादा यही डरते हैं ये कामी लो लुप जगमाही कुटिल काक एवं सब ही डिरा इसलिए भाई मेरे मैं आपसे चर्चा कर रहा था ये भाइयों को मिलने नहीं देना चाहते पर भगवान ने कहा हमारी भी लीला देखो तुम मत मिलने दो और निखात राज बोले मैं मिला कर रहूंगा है? पर निखातराज भूल गए रास्ता सखई विवस मग भूला और जो चाहते थे कि भाई भाई न मिलने पाए उन देवताओं को ऐसी बुद्धि सुधरी कि तो वही फूल वर्षा कर रास्ता बता रहे थे इधर से नहीं इधर से जाइए इधर से जाइए कह सुपंत सुर बरस ही फूला किसी ने कहा ये भाव बदल कैसे गया किसकी वजह से बदला ओनली जो होत लभूतल भाव भरत को अचर सच अच्छ अगर भरत जी का भाव ना होता तो ये चैतन्य को जल और जल को चैतन्य कौन बनाता है यह भरत है बीच में जो कोई भी मिलता उससे रास्ता पूछते मिल जाओ राम तरस नहीं अखियाँ मिल जाओ राम तरस नहीं अखियाँ पति त पावन को पावन पति तावन सावन जैसी बरस रही अखिया मिले जाओ भरत चित्रकूट पहुंचे मंदा किंगा के किनारे सबको ठहरा दिया गया जी महाराज की एक शैली है जब जब राक्षसों का वर्णन करते हैं रावण कुंभकर्ण लंका आदि का वर्णन करते हैं तो बराबर वहां लिखते हैं पढ़ के देखना रामचरित मानस वहां अनशा चल रहा है वहां वहां दूत एक मरम जनावा वहां अर्धनिशी रावण जाएगा, लंका के लिए राक्षसों के लिए बराबर लिखे वहां और राम जी का जब वर्णन आएगा तो क्या कहेंगे यहां भानुकुल कमल दिवाकर कभी ने दिखावत नगर मनोहर यहां प्रात जागे रघुराई रावण के लिए वहां राक्षसों के लिए वहां राम जी के लिए यहां किसी ने कहा ये राक्षसों के रावण आदि के लिए वहां क्यों लिखते हो तुलसीदास तो जी बोलिए राक्षस वहीं रहे स्वच्छे वहां यहां ना रहे वहां दुष्ट संग जनिदेव विधाता यहां तो हमारे भगवान रहें यहां तो हमारे भगवान रहें और वहां राक्षस वहीं रहे और या यू कहो कि जो जिस दल में होता है उसकी तरफ रहता है बोले हम तो राम जी की तरफ है अच्छा ठीक है इसीलिए जब हम जिसकी तरफ होते कहते हम तो भाई यहां है बोलवे बोलवे वहां हैं मतलब हम वहां नहीं हम तो यहां हैं पर आप आश्चर्य करोगे कि एक दिन तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के लिए भी वहां लिखा व राम रजनी अवश वहा राम रजनी राम रजनी राम रजनी राम रजनी रात्र बीतने के पहले का समय राम जी जागे लेकिन तुलसीदास जी क्या लिखते हैं राम जी कहां जगे बोले वहां राम राम जी कहां बोले वहां किसी ने कहा तुलसीदास जी आपने भी दल बदल दिया राम जी के लिए यहां यहां कर रहे थे आप भी दल बदलो हो गए क्या आदमी का ठिकाना नहीं कब दल बदल दे एक बार एक सज्जन बता रहे कुत्तों में झगड़ा हुआ कुत्तों में झगड़ा होता ही कुत्तों में तो हुआ कोई बाड़ी भारी बात बहुत जोरदार झगड़ा एक कुत्ते को तेज आया क्रोध बोला चला मैं तुम्हारे साथ रहूंगे नहीं आज दूसरे कुत्ते बोले जा हमें भी तेरी जरूरत नहीं लौट कर मत आना कुत्ते ठहरा संकल्प कितनी देर तक मजबूत रहता दूसरे दिन आ गया बाकी के कुत्तों ने डांटा तू फिर लौट कर आ गया अरे कल हुआ जा चला जा यहां से अरे दल बदल हुआ और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम और तुझे फिर दल में ले लें क्या इंसान हैं हम हम कोई आदमी है जो ऐसा करे भली कुत्ते सही हमारा भी अपना एक सिद्धांत है आदमी का क्या ठिकाना लेकिन तुलसीदास जी महाराज महात्मा है कितनी अनोखी बात कही जब तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि राम जी के लिए आप यहां यहां लिखते थे आज राम जी के लिए वहां लिखा कि आपने भी दल बदल दिया तुलसीदास जी बोले नहीं फिर बोले एक और श्री राम और दूसरी ओर अगर रावण हो राक्षस हो तो हम राक्षसों के लिए वहां लिखेंगे और राम जी के लिए यहां लिखेंगे हम राम जी की तरफ होंगे लेकिन अगर एक और श्री राम और दूसरी ओर अगर भरत जी हों तो हम राम जी के लिए वहां लिखेंगे और भरत जी के लिए यहां लिखेंगे एक और परमात्मा दूसरी ओर दुरात्मा हो तो हम परमात्मा के पक्ष में हैं दुरात्मा के पक्ष में नहीं लेकिन अगर एक और परमात्मा और दूसरी ओर महात्मा हो तो हम महात्मा के पक्ष में हैं, परमात्मा के नहीं क्यों बोले परमात्मा जहां है जरूरी नहीं कि वहां महात्मा हो परमात्मा तो सब में है पर कितने महात्मा है बोलो जो महात्मा के भेष में ही गड़बड़ी कर रहे क्या उनमें परमात्मा नहीं है तन से तो वे भी महात्मा बने हुए हैं परमात्मा तो उनमें भी है लेकिन महात्मापन उनमें नहीं है इसका अर्थ क्या इसका अर्थ यही कि परमात्मा जहां है जरूरी नहीं कि वहां महात्मा हो लेकिन महात्मा जहां होगा वहां परमात्मा अवश्य प्रकट हो जाएगा यह बिल्कुल